कृपा नमो सरनागति सकल सचगुर तो सत गुरु को कीजे पोटी पोटी परा, को कीजे गुरु कर ले गुरुमूरतिगति चंद्रमा से वकन चको सतगुरु की ऐसी कृपा से आज यह मंगल में प्रसंग की भक्त श्री कमल, हाँ। कमल, कमल जी कमल कमलोर कमल जी भक्तों परिवार में शाक्ति की यज्ञ आनंद आरती की रचना हुई भारत से पधारे हमारे साथ अंसारी भक्त सभी अवसर पर आपके इस पवित्र पूजा स्थल पर उपस्थित हैं सदगुरु कबीर साहेब के पावन चरणों में अपने जीवन समर्पित करने वाले साधवी बहने आपके सभी परिवार आए हुए भक्त अतिथि जैसा कि आपने सुना कि आपके परिवार सतगुरु कबीर साहब के इस मार्ग से किस प्रकार से जुड़े हुए थे आज भी उनकी दी हुई दान की संपदा से कबीर साहब के मंदिर का निर्माण हुआ है और उस सारी जो भक्ति परंपरा कि आप सब समाहक हैं विरासत आप सबको अपने पूर्वजों से प्राप्त हुई है लेकिन इसको गहन अनुभव करने से यह पता चलता है कि विरासत क्या है जब तक आप अनुभव नहीं करेंगे तब तक किसी भी विधान का रहस्य जीवन के साथ जुड़ नहीं पाता कभी कभी ज्ञान उपदेश सब कुछ हमारे सिर के ऊपर से निकल जाता है हम नहीं जान पाते कि मेरे आसपास उस विधान में क्या ताकत है क्या भूमिका और इसी को साहेब कहते हैं कि बहुत पास हम रहते हैं तो पर भी कभी कभी उसके रहस्य को नहीं जाना लक्षकूस भौरा बसे लिया पुप का वास दादुर बच्चा क्या जाने जो रहे कमल के पास ये साहेब का वाणी है ये उपदेश में यह बताया गया है कि लक्ष्य भौरा बसे तालाब में कमल खिलता है भौरे और तितली उस तालाब से पता नहीं कितने दूर रहते हैं। लेकिन उस कमल में पराग है। इसको वो पता लगा लेते हैं और वहां पहुंच जाते हैं और उस तालाब में कितने जीव जंतु उसके पास ही तैरते रहते हैं लेकिन उसको पराग का पता चलता नहीं है इसमें पराग ऐसे ही कभी कभी हमारा जीवन मार्ग उसके समीप ही रहता है लेकिन उस समीप रहने वाले विधान में मेरे जीवन के लिए क्या रहस्य है ये हम जान नहीं पाते और जान नहीं पाने के कारण ही हम जो है संसार में से ढूंढने लगते और संसार में तो नहीं मिलता है लेकिन पास में रहने का भी अवसर खो जाता समाप्त हो जाता सदगुरु कबीर साहब की ये भक्ति का मूल है इस भक्ति के मोल को जाने बिना इस भक्ति के रहस्य को जाने बिना हम हमारी यात्रा चलेगी तो लेकिन समय भी बीत जाएगा काल भी आ जाएगा शरीर का अवसान भी आ जाएगा लेकिन सदगुरु का यह भेद पता नहीं चल पा इसलिए इस भेद को जानने के लिए हम सदगुरु के वचन को बार बार सुनते स्मरण करते अपनी वृत्ति अपने विचार को वहाँ तक ले जाते हैं। इतना तो साधन करना पड़ेगा क्योंकि साहब ने एक बहुत अच्छी बात बताई वंश <coughs> और हंस वंश होता है जैसे राजा का पुत्र राजा का पुत्र तो पुत्र वंश होता है राज चलाने के लिए तो पुत्र ठीक है लेकिन साधन मार्ग के लिए कोई जरूरी नहीं कि पुत्र को ज्ञान हो जाएगा समझे साधन मार्ग के लिए हंस चाहिए इसीलिए साहब कहते हैं बचन माने सो हंस हमारा नहीं बचन माने सो हंस हमारा नहीं तो डूबे चौरासी धारा वो हंस शब्द कहा गया तो हंस कौन है जो गुरु के बचन को मानता ही नहीं है उसके रहस्य को जानता है उसको साहेब कहते हैं वह हंस है, वह हंस है तो इसी प्रकार आपकी जो पूर्वज गुरुजन थे संत थे भक्त थे उन लोगों ने संतों के शरण में बैठकर कर के ज्ञान साहब की भक्ति साहब की उपासना के रहस्य को जानते थे अनुभव करते थे और इसीलिए उनकी जीवन की यात्रा में उनके जीवन के संविधान में उसका फल भी समीप था फल बहुत दूर नहीं होता नहीं? गुरु के ज्ञान का यही रहस्य बैठा रहे चला सुरति निरत थिर हो कहीं कबीर उस दास का पला न पकड़े राय ने कहा गुरु के ज्ञान को सुनकर यात्रा कैसे चलती गुरु के ज्ञान को सुनकर यात्रा सीधी उल्टी चलती भी? संसार की यात्रा अलग चलती है और गुरु के ज्ञान को सुन कर के यात्रा उल्टी चलती संसार की यात्रा में तो हम बाहर दौड़ते हैं जितना बाहर दौड़ते हैं उतना ही संसार में सफल हो जाते हैं। भी? संसार में जितना हम बाहर दौड़ते हैं उतना सफल होते हैं। गुरु के मार्ग में जितना उल्टे आते हैं उतना घर में पहुंच जाते हैं। जितना आप वापस आते हैं तो घर पहुंच जाते हैं। इस जीव को सदगुरु ने घर का विधान बताया क्योंकि जीव संसार में तभी भटकता है जब तक उसको घर का विधान का पता नहीं नहीं तो जीव कहा भटके साहेब कहते हैं बहुबंधन से बांधिया एक बिचारा जीव अपने बल छूटे नहीं के छुड़ा हुए बहुबंधन से बंधा हुआ जो जीव है उसको गुरु की कृपा से वो वापस लौटता है कहाँ लौटता है अपने मुकाम में लौटता जब उसको अपने मुकाम में लौट जाता है तो उसका संसार में भ्रमण बंद हो जाता है और जिस जीव का संसार में भ्रमण चालू रहता है उसको वापस लौटने का मुकाम नहीं मिला तब तक चलेगा तो जन्म जन्म चलता है साहब कहते हैं ये जन्म जन्म चलता है एक जन्म नहीं कितने जन्म चलता रहता साहेब कहते हैं ये बहुबंधन है ये सारा रहस्य सदगुरु के इस वचन में समाहित है जैसे सागर में बहुत सा जल भरा हुआ है साहब कहते हैं ऐसे ही गुरु के वचन में ये सब रहस्य भरा है समुद्र समाना बुंद में जाने बिरला को बुन्द समाना समुद्र में समुद्र समाना बुन्द में ये जाने बिरला समुद्र में में में जानत है सबको और समाना समुद्र में जाने में समुद्र जाने बिरला को साहब कहते समाहित हो जाता है ये सदगुरु का ज्ञान और इस सदगुरु के ज्ञान को के समीप बैठ कर ही गुरुजनों ने संतों ने अपने अंतर के तार को इस भक्ति से जोड़ा और इस भक्ति से जोड़ करके ही उनको कुछ मिला और जो मिला उसी से वो तृप्त हो गए तो जीवन में साहेब की भक्ति का एक ही रहस्य है कि जीव को तृप्ति मिले आनंद मिले हु? और इस आनंद के धाम आनंद के मुकाम पर बैठ कर संतों ने गुरुजनों ने अपने संसार के व्यवहार को किया जब तक शरीर है तब तक व्यवहार को निभाया लेकिन चेतना वहां रही चेतना साहब के मार्ग में रही और यही कर, यही सबसे बड़ा खेल है चेतना जिसके साहेब के मार्ग में रहती है वही पक्का हंस है और वही को वो मुकाम मिलता है हंस मिले हे हंस, हे हंस हंस सुख को जब हंस का मुकाम मिलता है तब उसे सुख और आनंद की प्राप्ति होती है तो ये, ये विधान ये जो चौकाती आनंद मंगल का विधान आपने अपने संकल्प से अपने सुपुत्र सुपुत, सुपुत्री के गुरु गुरुदीक्षा कंठी बंधन के उपलक्ष में इसका अपने आयोजन किया है ये साहेब के मार्ग का सबसे ये बड़ा विधान कहा जाता है जब से गुरु के शरण आए तब से दूसरा जन्म कहा गुरु के शरण में कोई जीव आता है उसका दूसरा जन्म माना जाता है और ये जो दूसरा जन्म है उसका शिष्य को अंतिम श्वास तक स्मरण रखना चाहिए स्मरण के तार से वो जुड़ा रहना चाहिए स्मरण के तार से ये जुड़ा रहेगा तभी जी उस मुकाम पर जाएगा जहां जाए फिर हन आए सागर की धारा संतों संतोज संतो सो निज देश हमारा।, हमारा तो इतना बड़ा रहस्य इस साहित्य के मार्ग के विधान में है आप सब परिवार में घर परिवार में नाते रिश्ते में ना। व्यवहारिक जीवन में रहते हैं ये सब ठीक है लेकिन कबीर साहब के यदि समीप है तो उसका लाभ जरूर लें यह अवसर नहीं चूको पानी ये कठिन काल का घेरा साहब कहते हैं इस अवसर को चूकना मत एक एक क्षण भी एक सेकंड भी एक घड़ी भी ये तुम अपनी चेतना को साहेब के शब्दों लगाओगे तो इतनी बड़ी धारा तुम्हारे जीवन में आएगी कि तुम आश्चर्य में पड़ जाओगे ये, ये हमारे पूर्वजों ने इसलिए इस भक्ति को अपने जीवन में अपनाया था वो धारा आएगी तो ये इसलिए साहेब का विधान वर्षों से संत गुरुजनों ने आप सबकी इस देश में इस भक्ति को जीवन रखा और बहुत तप किया साधन किया कठिन समय भी जीवन में आया लेकिन फिर भी उन्होंने इस पूंजी को इस धन को अपना धन समझा है न इस पूंजी को अपना धन समझा और जिस पूंजी को शिष्य अपना धन समझता है वे ही धन उसका काम आ जाता है। तो इस प्रकार आज इस मंगलमय वेला में आप सब परिवार के लिए बहुत बहुत शुभकामना मंगल कामना साहिब का आशीर्वाद पूर्वजों का दिखाया हुआ मार्ग का लाभ आप सबको मिले ऐसे मंगल कामना करते हैं हमारी यात्रा जो मॉरिसस में हुई इन वर्षों से हम मॉरिसस की भूमि से उन संत गुरुजनों की कृपा से जुड़े हुए हैं शरीर से आने का अवसर भले अभी मिला लेकिन संदेशों से अवसर तो बार बार मिलता रहा यहाँ से भक्त जाते संत मंत जाते वहाँ से संत गुरुजन आते तो ये जो तेजो रिश्ते थे वो तो सदा ही जीवंत रहा है और उसी रिश्ते का प्रताप है प्रभाव है कि ये हमारी यात्रा बनी और साहेब के सत्संग प्रेमियों के बीच संत महंतों के बीच आश्रम वासियों के बीच अगर हमें ऐसा लगा ये हम अपनी संगति में आए कबीर साहब का तो बहुत बड़ा उप कहते हैं खीर खाण भोजन मिले साकट संगन जाओ कहीं कबीर वहां जाइए जहा अपनी संगति कहते हैं खीर खाण भोजन मिले तो पर भी जहा अपनी संगति नहीं है वहां मत जाओ क्योंकि उसका रंग जिस दिन लग जाएगा तुम्हें वो फिर जन्म पर छूटता नहीं वो नहीं छुटेगा काजल की कोठरी में कैसे सयान हो जाए एक लेक ला गए काजल की कोठरी में यदि कहीं पहुंच गए तो कितने ही संभाल करके तुम रहोगे तो कुछ न कुछ दाग उसमें सारे कहते कहीं कभी वहां जाइए जहाँ अपनी संगति हो तो हम इस भूमि पर आए आए तो सब तुम्हारी दुनिया को देखना ही है बहुत दिखाया महंत दिनेश साहब ने भक्तों ने मैं सोच रहा मैं कार्यक्रम के बीच में रोज जो भी टाइम मिलता है वो देखने का ही है ये देखो साहब ये देखो साहब ये तो सारी दुनिया में देखना लेकिन सबसे जो हमारे हमारे सबसे मूल चीज़ है हम उस पूंजी को देखने यहाँ आए जिस पूंजी को ने इस जीव को दिया। इस जीव जीव को को दिया दिया था वो पूंजी हमारे हमें हमें दिखाई पड़ता है है तो हमें बहुत बहुत आनंद होता है। ऐसे तो नदी नाले पत्थर पहाड़ पर्वत सारी दुनिया में तो यही तो है ही अभी अमेरिका गए थी हमको कोई भगत ले गए किसको उन्होंने सोचा कि साहेब को चलो घुमा लात बहुत दूर ले गए वहाँ जाने के बाद मैंने उनको कहा तुम क्यों लाया मुझे यहाँ मैंने वो तो लाखों रुपया खर्च किया था मेरे लिए लेकिन मैंने कहा कि तुम क्यों लाए मुझे हाँ कोई भक्त होता है यहाँ कोई आश्रम होता वहाँ आ जाते और वहाँ आने के बाद कहीं देख लेते वो बात अलग थी तुम इसी के लिए यहाँ ले आया न यहाँ भोजन की व्यवस्था है ना कोई भक्त का दर्शन होता है ना कोई संत का दर्शन होता है ये तो इस भूमि पर आए तो हमारा सबसे बड़ा उद्देश्य था कि हमारे संत महंत भक्त यहाँ निवास करते हैं हम उसको देखने आए हैं ऐसे नदी नाले तो सारी दुनिया में है जब हम यात्रा करते हैं तो देखते ही रहते हैं तो कहते हैं हंसा हंस आहस मिले सुखो हंस को जब हंस मिलता है तब उसको आभार सुख होता है वो किसी कहीं दुनिया का कोई टापू उसको उसके अपने अपने जन मिलना चाहिए तो संत के लिए भक्त के लिए प्रेमी के लिए उसका अपना जन कौन है जो उसकी धारा और साधना में मिलती जुलती जो व्यवस्था है उसको साहब कहते हैं अपना जन तो ये भूमि जहाँ माए अपने जनों की भूमि रही इन भक्तों के भी संत के भी बैठने से हमारे तार जुड़ते हैं शायद किसी के दर इसलिए कहा जाता है जापल दर्शन संत की तापल की बलिहार जिस पल भक्त को किसी संत का दर्शन होता है उस उस क्षण की बलिहारी इतनी है महत्ता इतनी है कि तुम उसको लिख नहीं सकते उसका वर्णन नहीं कर सकते इसलिए कहते हैं साथ समुद्र मसी करो गुरु गुण लिखा नगज करो ले करो गुरु लिखा न गुरुजनों ने, ने दिया है तो वो वो पूजा विधान आपके संकल्प से यहाँ संपन्न हुआ आप सबके लिए बहुत बहुत आशीर्वाद साहेब की कृपा आप सब पर बनी रहे और साहेब की बनी हुई आती हुई कृपा को आप महसूस करें साहेब की आती हुई कृपा को आप महसूस करें तो लगेगा कि साहेब ने कुछ धन दिया है नहीं तो साहेब कहते हैं निर्धनता संसार है संसार निर्धन है सत्नाम रूपी धन के बिना संसार में निर्धनता रहती ही रहती है धन नहीं कोई धनवंता धन गुरु का दिया हुआ धन है उसकी एक झलक उसको मिलती है तब लगता है कि कोई मेरे पास धन जरूर है ये विधान है इस भक्ति में ये विधान है इस मार्ग में और उसी विधान का जब हम दर्शन करते हैं कहीं चले जाते हैं तब लगता है कि मैंने जो इतनी देर यात्रा की चाहे वो जहाज में की तो चाहे गाड़ी में किया चाहे ट्रेन में किया चाहे बस में किया हमें लगता है कि ये सार्थक हो और इतनी देर यात्रा करने के बाद यदि हमारे सुरती में एक क्षण का वह अवसर नहीं आता तो लगता है कि सब थक गया शरीर भी थक गया मन भी थक गया सब थक गया तो कहते हैं जा पल दर्शन संत की तापल की बलगा जब हमें लगता है कि हम अपने का दर्शन कर लेते हैं तो वो थकावट उतर जाती है वो थकावट उतर जाती है तो ये गुरुजनों की कृपा महापुरुषों की कृपा इस भेद को जान करके ये भक्ति को उन महापुरुषों ने आगे बढ़ाया और आज यहाँ बैठ उन्हीं का अनुभव करते हुए इस पूजा का आप सब ने दर्शन किया सब सबके सब परिवार के आशीर्वाद बोलो सदगुरु कबीर